अहो वय जन्म भ्रता लब्धम कार तत्फलम देवानाम दुस्तापाप दुष्तापम यदि योगेश्वर दर्शनम आज हम लोगों का जीवन सफल हो गया महात्माओं आपके मंगल में दर्शन करिए इस प्रकार से ठाकुर कहते हैं मुनि लोगों ने ठाकुर जी की बात सुनी तो कहे स्वामी हम लोग क्या समझेंगे बड़े बड़े ब्रह्मा और शंकर भी आपकी वचनों से विभूषित हो जाते हैं आप जो कहो सब आप ही के रूप हैं। अनुरूप है यदुत्तमा वयम विमोहिता विश्वसृजा मधीश्वरा अहो विचित्रम भगवत विचेषितम भगवान का चरित्र तो बड़ा अनोखा है विचित्र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 कृष्णम क्योंकि आपके ऊपर सबकी दृष्टि आमारी आ, नहीं। आ के सब सो रही है कृष्णम मतवार कृष्णम मतवार भकम कृष्ण को तो अपना लड़का मानते क्या ये क्या करेगा तो, तो बच्चा है ये क्या करेंगे तो इनसे कुछ नहीं हो सकता इसलिए दूसरे से पूछ रहा हूं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 कहते हैं और चले कुरुक्षेत्र स्नान करावे गंगा कबू नहीं नहाती गंगा कबू हमने देखा है महाराज हमने देखा हम तुम्हारा तो तो दुर्ज ही गंगा किनारे हुआ है हम तो गंगा टटके हैं महाराज हम तो गंगा टटके तट, तट, हैं टटके मेरे बासी नहीं है टटके हैं ना हम गंगा की किनारे के रहने वाले आपको मालूम है का साल में इको देर नहाए और सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र दौड़े जाए चंद्रग्रहण पर चाहे काशी न न आए काशी के रहने वाले चंद्रग्रहण पर काशी न नहाये कुरुक्षेत्र तो सूर्य ग्रहण पर जरूर दौड़ी चली जाएंगे राम जी ये क्या है और कुछ नहीं है सत्यकर्शो ही अनादर अनादरण कारणम तो गांगम भित्वा देखो आ भी गया गांगम भित्वा यथान्या भात तत्व्यो यातिशुद्ध है तो नारद बाबा कहते हैं यह आपके अत्यंत सन्निकट हैं पुत्र हैं और जब महाराज ब्रज तो में थे।, थे तो भगवान मानते थे ये भी जब यही ठाकुर ब्रज में थे तो भगवान मानते थे हम आपको पीछे सुनाएंगे नहीं सुनाएं इसके पीछे पढ़ना नहीं सुनाए और जब आ गए अत्यंत सम्निधि हो गई तब तो कहते मेरा बेटा है मेरा क्या कल्याण करें कल्याण तो कोई दूसरे करें वहां पर कहे महात्मा आ गए लगे हां तब काम कर ही लो एक बहुत सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ और उस यज्ञ के अनुष्ठान करने के बाद अब तीन महीना महाराज वहां पर रह गए नंद बाबा नंद बाबा तीन महीना रहे, गए नंदस्तु प्रियकृत प्रेमणा जब चलने लगे तो भसदेव जी कहें कि अब कहा जाओगे तो कहें वसुदेव जी ने कहा कहें नहीं वसुदेव जी ने नहीं कहा ठाकुर जाते हैं वसुदेव जी से कहते बाबा बाबा बाबा हैं पिताजी हैं कि आज हमारे बाबा चले जाएंगे आप उनको रोक लो किसी को आप उनको रोक लो किसी को समझे प्रेम तो रामकृष्ण का है और प्रिय कर रहे हैं वसुदेव नंदस्तु सख्यु प्रियकृत क्यों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 मासान स्त्री यदुर्शत तीन महीने निकल गए राम जी महाराज तीन जी मेरे राम जी तीन महीने निकल गए ठाकुर ठाकुर की तीन महीने रह गए तो राम जी अब इसके बाद जाने के लिए तैयार हुए चले गए लेकिन चले गए तो बाबा कुछ दे गए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 देवकी जी की बहुत इच्छा है कि हमारे छ पुत्र मरे हैं वो आ जाए भगवान कृष्ण सुतल लोक गए सुतल लोक में छपुत्र थे सुतल लोक में गए बलि महाराज ने बड़ी पूजा की भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है नमोनंताय बृहते नम कृष्णाय वेद सांख्य योग मिता नाय ब्रह्मणे परमात्मा इस प्रकार तो से बड़ी महाराज ने की और छह पुत्रों को ले, ला करके मां देवकी के चरणों में अर्पण किया देवकी ने उनको बोध में रख करके प्यार किया दुलारा और दुलार करके उनको अपना दूध पिलाया परेश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 देवकी का दूध कहां ठाकुर पिए ठाकुर तो चले गए उसी दिन और वर्ष के बाद आए तो दूध पीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं लेकिन यहां लिखा है कि पीता मृतम पय तस्या है ना इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है हमारे बाबा बताया करती थी जिनके चरणों में बैठ के भागवत पड़े अत्यंत तो बचपने तो वो बताया करते थे राम जी आ, कि जब ठाकुर 11 वर्ष के जब आकर आ के मां मां मां कहकर के मातृत्व जगाया और मां ने उठा के गोद में खींचा और जब गोद में खींचा तो मां के स्तनों से दूध धार निकली जब दूध की धार निकली तो ठाकुर ने कहा कि मेरी मां का दूध कहीं व्यर्थ न चला जाए ठाकुर ने मुख लगा दिया चूर चान कर दिया ठाकुर पीने लग गए उसको कोई ताज्जुक की बात नहीं है आज भी छह सत्सव वर्ष के बालक दूध पीते हुए देखे जाते हैं आज भी देखे जाते तो पीतशेषम पीतशेषम ग्रता ठाकुर के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 पीने वाले को अगर नशा आई तो कोई नशा तो दुनियाबी नशा है वो तो दुनियाबी नशा है भौतिक नशा है, है ये तो वो नशा है कि पीने वाले को कहीं छू मत देना नहीं तुम्हें भी चल जाएगी सिथिल यंग सिथिल ये तो शराबी की दशा है शिथिले यंग पी प्रेम पियाला भर भर कर कुछ इस मय का भी देख मजा शिथिले यंग ये सब महात्माओं की बारी है किसी उर्दू शायर की बारी नहीं है जो आपने बैसी सिर से कहा है वो कहना भी नहीं चाहिए ये संतों की कही हुई बाणी का ये प्रयोग करना चाहिए राम जी सीथी लय अंग पग मग डगी बिहवल बचे ने प्रेम बस बोले यह स्तर और बड़ा जिंदगी भर जिस जो जंगल में रहा जंगल के चप्पे चप्पे से जो परिचित था वो खाकुर को देख के जंगल की रास्ता नहीं भूला लेकिन इस मध्यप को देख के जंगल का रास्ता भूल ठाकुर के संग में निषाद रास्ता नहीं हो भूला नहीं भूला लेकिन जब भैया भरतलाल के संग में इस प्रेम मदिरा मदान के साथ में जब सी निषाद जाने लगे तो सख ही सनेहस मग भूला कहीं सुपल थे सूर बर ही भूला सख ही सनेह भी बस मग भूला नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शना परम पथ की उपलब्धि इनको भी ये अपने अपने स्थान पर गए इसके बाद श्री परीक्षित जी ने कहा महाराज हमको एक बात बता दीजिए क्या क्या हमारे बाबा हैं ना क्या हा, हाँ हाँ हमारे बाबा कह हमारे बाबा अर्जुन जी हाँ ठीक ठीक बोलो तो क्या हमारे बाबा ने हमारे दादी से ब्याह किया ऐसे नहीं खाए ब्रह्म तुम इछा स्वसारम राम कृष्ण यो यथोप येमी विजय या ये मितामही तो हमको बताओ हमारे दादी से हमारे बाबा ने कैसे लिया श्री परीक्षित जैसे पूछने वाले और सुधीर जैसे कहने वाले के बात ये थी कि तुम्हारी दादी बहुत सुंदर थी बहुत केवल स्वरूप से सुंदर नहीं थी स्वभाव से भी सुंदर थी केवल स्वभाव से नहीं सुंदर थी गुण से भी सुंदर स्वरूप से सुंदर स्वभाव से सुंदर गुण से देखो ओ, ये ग्रंथों की बात है रहस्य ग्रंथों की बात है ये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 आकर के सामने प्रकट हुई ये साक्षात माया है ये सुभद्रा साक्षात माया है और भगवान की दिन क्यों सखी है इसलिए ठाकुर श्री पुरी में रुक्मिणी को छोड़ दे श्री राधा को छोड़ दें सबको छोड़ दे लेकिन सुभद्रा को पकड़े हुए जोड़ दो पर कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की जोड़ी अब अधिक नहीं कहूंगा समय याद आएगा समय इसके स्पष्टीकरण में कुछ और सुख समझ चाहिए यथोप तो ये विजयो या ममासी पितामी सुभद्रा जी बड़ी सुंदर थी ए? अर्जुन जी भारत परिभ्रमण कर रहे थे जब उन्होंने सुना कि और अर्जुन चाहते थे सुभद्रा का ब्याह हो कृष्ण भगवान चाहते थे सुभद्रा का ब्याह अर्जुन से हो श्री वष्णुदेव देव की सब चाहते थे कि उससे हो लेकिन बलराम जी पता नहीं क्यों जिद कर बैठे थे कि इसका ब्याह तो दुर्योधन से होगा बलराम जी जिद कर बैठे भगवान कृष्ण ने धीरे से अर्जुन को टेलीफोन किया मेरे टेलीफोन का मतलब कि उनके मन के तंत्री को झंझित किया झंकित किया महाराज ऐसा टेलीफोन होता था उस समय ऐसा टेलीफोन आज हो नहीं सकता छेपक की चुपाई एक लेकिन मुझे याद है कहो तो, तो सुना आकर्षण मंत्र जप दस बाला मृत्यु लोग अहिरा व्य चोल पताला ये आकर्षणीय ये टेलीफोन था मरे ठाकुर ने यहीं से टेलीफोन किया कि अर्जुन आ जाओ और सब कुछ बता दिया टेलीफोन अर्जुन महाराज त्रिदंडी बन गए त्रिदंडी त्रिदंडी सन्यासी बन गए और बन करके चातुर्मास से किया द्वारका एक बार बलराम जी ने निमंत्रण भी किया आम आदमी क्षा लेने के लिए आऊ तो श्री अर्जुन जी महाराज गए वहां पर पहचाना नहीं उन्होंने <laughs> पहचाना नहीं उन्होंने लेकिन आए एकदा गृह मानीय आतिथ्यन निमंत्रित श्रद्धयोपहृतम भैक्ष्यम बलन बुभुजे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 पिरो कृष्ण से च महारथ रथस्थो धनुरादा सूरा चारुंधो भटा और विद्राव्य क्रोशताम स्वाम स्वभागम मृगराडिव सिख की तरह अपना भाग लेकर के अर्जुन चले बलराम जी महाराज दौड़े मारूंगा अभी अर्जुन को अर्जुन यहां पर सन्यासी वर्ग के धोखा दिया ऐसा दौड़े महाराज बलरा दौड़े महारा तो कृष्ण जी चरण पकड़िए बाबू भैया भैया दादा कहा आखिर जी तुम्हें बुराई क्या है बताओ <laughs> क्या बुराई है? क्या कल्याणकारी है हमारा नास्तिक के पल्ले मेरी बहन को बांध रहे हो आप <laughs>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 तो ब्याह किया ब्याह करके पारी बरहानी बरबधोर मुदा बल फिर तो बल बलराम जी भी खुश हो गए और बलराम जी ने भी खूब मतलब गले से लगाया आशीर्वाद दिया और खूब समान दिया बरबधोर मुदा बला है इस प्रकार से अभी अभी मुदिता तस्मई गृहीतारहन पाण इस प्रकार से सुभद्रा जी का ब्याह हो गया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 ठाकुर चले कहें चलो आज या, अब यात्रा करेंगे अब यात्रा करने के पहले उन्होंने बड़े बड़े अमलात्माओं को विताग महात्माओं को अपने साथ लिया और यात्रा करने के लिए ठाकुर चल पड़े अब यात्रा आरंभ हो गई राम जी यात्रा शुरू हो अब उस यात्रा में मिथिला पड़ी तो मिथिला में एक ही सात महाराज उधर भी जाते हैं उधर भी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 कि एक बार नारद भगवान पर्यटन करने के लिए निकले और लक्ष्य था कि हमको वद्रिकाश्रम जाना है भारतवर्ष जाना है और भारतवर्ष में भद्रिकाश्रम जाना है आए हैं सत्यलोक से सत्यलोक से संकल्प किया भारतवर्ष जाना भारतवर्ष में भद्रिकाश्रम जाना और भद्रिकाश्रम में तो नरनारायण का दर्शन करना इतना घुमा क्यों करे घुमागे कह रहे हैं एकदा नारदो लोकान पर्यटन पर्यटन भगवत यहा सनातनम ऋषि दृष्टुम यौ नारायण आश्रम यो वै भारतवर्षेस्म क्षेमाय स्वस्थे इंद्रृण अब इस भारत वर्ष में श्री भगवान नरनारायण का दर्शन करने के लिए पधारे और वहां पर यही प्रश्न किया श्री तो भगवान वाच भगवान नारायण बोले कि स्वयंभु ब्रह्म सत्र जन लोके भगवुरा पहले जनलोक में एक ब्रह्म हुआ था तो क्या ब्रह्मलोक में क्या कहा उसमें बड़े बड़े महात्मा थे सरक सरंदर शरक कुमार सनातन ऊर्द्वरेता तो मुनि थे उसमें भगवान के मा... ब्रह्मा के मानस पुत्र इतना बड़ा सत्र हुआ मैं नहीं जान पाया कि तुम थे नहीं तुम श्वेत दीप में गए थे भगवान अनिरुद्ध का दर्शन करने के लिए उस श्वेत दीप तुन हरित्र श्वेत दीपम गतवती त्वी दृष्टुम तदीश्वर ब्रह्मवाद सुसंवृत्त श्रुत यत्र शेरते उस समय यही प्रश्नोत्तर हुआ था जो आप मुझसे पूछ रहे हो अरे सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा भगवान नारायण से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 इसलिए जहां तक बन पढ़े समय रहे चे रहे ये विद्या आपने कहां से पाया है उसका नाम जरूर पता नहीं तो विद्या की परंपरा से देख लो नहीं तो विद्या कृतज्ञ नहीं आप भी कृतज्ञ हो जाएंगे इसलिए जहां से जिस टीका से जो चीज पढ़ो बता दो कि टीका से लिया है और अपने मन की चीज और कहे दो शास्त्र में लिखा है ये महान विदंडावाद है हमारा ऐसा कभी मत करो एक एक आदमी कथा कहे और आए बाए सायें झोंके कहे बाल्मीकि लिखा अब बेचारे संसार तो बाल्मीकि पढ़ता नहीं है तो कहीं हमारा बाल्मीकि हमारे पास हमें सब इस सच्ची घाटना सुना कोई मनगढ़ंत नहीं अब हमारे पास हो कह हमारा तो बाल्मीकि लिखा है क्या करें नहीं कहे तो उसकी निंदा होती है अब कहे तो शास्त्री की निंदा अब क्या करे हम तो पढ़ लो ना बाल्मीकि लिखनी हुई है हम क्या पक्ष तो हाँ समझी ऐसे हुए महाराज तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए यहां पे बहुत से कथावाचक बैठे इसलिए हमने कह दिया ऐसा करना जो है पाप करना है कह दो कि हम कहा लिखा हमने नहीं जानते हैं, हमको अच्छा लगता है। हम कह रहे हैं क्या हर जाए ठाकुर का चरित्र आप भी तो कह सकते हैं आप भी तो ऋषि हैं आप भी तो महात्मा हैं ठाकुर के चरित्र का दर्शन आपको भी हो सकता है लेकिन भाव की हत्या का मत कर दे अगर भाव की हत्या करोगे तो ठाकुर नाराज हो जाएंगे और आपके सारी व्यक्तित्व तो नष्ट कर देंगे महाराज समझे ना भाव की हत्या कभी मत कर हाँ तो श्री सनंदन जी महाराज जन लोक में बैठे हुए हैं और तीन बन गए इस सब चारों बराबर हैं महाराज इसमें कोई कम नहीं और कोई ज्यादा नहीं तुल्य श्रुत तपीला तुल्य स्वीयारी मध्यमा सबका तुल्य तो श्रुत है श्रुत मने ज्ञान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 तलिंग सूतय परे गंगा कैसे यहानम सम राज वाक्रम्यूषे प्रत्यूसे भेद सुश्लोक बोधयुजीन